द्र कर्णे श्रृण वक्रम पश्येम्षिरा स्रैरंगे स्प्वा पुसस्तमशेम देवित शांति शांति शांति अथर्वेदी मानव के कार्य का अलाद शांति प्रकरण के बावन नंबर कार्य का पद विचार हुआ जिसमें इसमें कहा था देखो ये जो विषय है वास्तव में उत्पन्न नहीं होते हैं अगर वास्तविक हो तो, उस विज्ञान से आत्मा से विषय बाहर निकलते नहीं जब बाहर में पहले विषय को दिखाई पड़ रहे हैं बाहर तो खो जाते हैं तो न बाहर से आए न बाहर जा सके ना निर्गता ते विज्ञाना द्रव्यवा भावयोगता माने वहां से निकल के नहीं जा सकते तो वो वस्तु नहीं है वो वस्तु हो तो निकले ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं मैंने उत्पत्ति भी नहीं है लय भी नहीं उनका इसलिए अजन्मा है कहा कार्यकार सदैव हित कहा था विज्ञान में और विषयों में यानी आत्मरूप विज्ञान और विषय में कार्यकाल भाव का अभाव है विज्ञान से कोई पैदा नहीं होता एक ही विज्ञान है अजन्मा विज्ञान सत्य ज्ञान मतम ब्रह्मा आत्मस्वरूप विज्ञान से अतिरिक्त तो वो कोई कारण नहीं बनता क्योंकि कोई वस्तु का कारण होता है ये जो व्यावहारिक सिद्ध वस्तु है वस्तु नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से वस्तु नहीं है सुशुक्ति आदि अवस्था में खो जाते हैं वस्तु नहीं होता इसलिए कार्य का अनुभाव होने सकता है आत्मा ग्रुप विज्ञान से उत्पन्न होते हैं वास्तव में उत्पन्न होते सकते अविद्या से उत्पत्ति तो है रज्जु में सर्व उत्पत्ति होती है अज्ञान की महिमा से रज्जु का यदि ज्ञान होता हुआ होता तो सर्वबुद्धि न होती रज्जु का ज्ञान नहीं है अज्ञान है इसलिए सर्वबुद्धि होती है अविद्या से जो पैदा होता है वास्तविक नहीं होता वो वस्तु नहीं होता वो सर्प नहीं है जो रज्जु में भाषने वाला सर्प सर्प नहीं होता ठीक इसी प्रकार सारा संसार देहाती जितने भी हैं आविद्यक है अविद्यालन है ज्ञान काल के नहीं होते हैं इसलिए कार्यकार हो सकता कहा था कोई कार्यकार हो सकता है वो आगे व्याख्या करते हैं त्रिपन कार्य का वक्त बदलाना चाहते हैं देखो कार्यकार होता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य का कारण बनता है ये कहना चाहते हैं द्रव्य होना चाहिए और यहाँ पर उत्पन्न होना कहाँ से ज्ञान से आत्मरूप ज्ञान से और उत्पत्ति किस को होना है जो अद्रव्य है वस्तु नहीं है उनकी उत्पत्ति होनी है तो वास्तव में कार्यकाल भाव इनमें नहीं है सिद्ध करना चाहते हैं ठीक है कहते हैं यदुतम कार्यकारात्मताभा तद इधानी उत्पादित उत्मथे कहा पूर्व कार्यक्रम जो है कार्यकार अचिंत्यास्ते सदैव भेद कहा था कार्यकाल के भाव होने से अचिंत्य है सारे पदार्थ आत्मरूप विज्ञान में और इस शरीर आदि जो कार्य है इसमें कार्यकाल भाव हो नहीं सकता क्योंकि अचिंत्य है अनिर्वचनीय है उत्पन्न नहीं हुए ये भी नहीं कर सकते उत्पन्न हुए ये भी नहीं कर सकते रज्जु में जो भाषण वाला सर उत्पन्न बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते है तुच्छ पदार्थ खरोग जैसा नहीं है और उत्पन्न हो तो बाद में होना चाहिए तो बाद भी हो जाता उसका अनिर्वचनीय है वैसे सारा संसार जागृत का विषय जितने हैं निर्वचनीय है अभी जागृत और स्वप्न में इनकी उपलब्धि है सुसुक्ति आदि में अनुपलब्धि हो जाती है उपलब्धि नहीं होती है। खो जाते दृश्यत्व दिखा, तो है दिखाई भी पड़ते हैं खो भी जाते हैं ऐसे विषय को अनिर्वचनीय कहते हैं ये वस्तु मिथ्या है और सब मने बंदे पुत्र जैसा अवसर नहीं है वो होता ही नहीं किंतु तो नहीं भी जाता है तो ये यदि कार्यकारिका तो में कहा था कार्यकार का आत्मा से कोई वस्तु उत्पन्न होना संभव नहीं है वास्तविक उत्पत्ति नहीं काल्पनिक उत्पत्ति तो है हम उत्पत्ति मान के चल रहे व्यवहार काल में पारमार्थिक वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं है जब सुसुप्ति में देखते हैं तुरीय अवस्था में समाधि में देखते हैं कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता केवल आत्मा ही एक रह जाता है वहां कोई वस्तु के उत्पत्ति वहां नहीं होती जब में भी नहीं अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वहां भी नहीं उसके भी अज्ञान रहित अवस्था जो तुरीय अवस्था है समाधि अवस्था है वहां पर कहा वस्तु हो सकते है कार्य कहा था उसी को यहां पर अवसिद्ध करते हैं पर इदानी उपवाद कर दे। उसका आरंभ करते उसकी सिद्धि के लिए ये कहा कार्य है द्रव्यम द्रव्य हेतु सियाद अर द्रव्यम अगो वर्माण नोप्रव्यम द्रव्य हेतु सैद्ही द्रव्यम अगो वर्माण नोप धर्मा अन्य द्रव्यम अन्य द्रव्य से हेतु ऐसा नियम है भिन्न द्रव्य भिन्न द्रव्य का कारण होता है ये तो माने कारण भिन्न द्रव्य जो हुआ वो भिन्न द्रव्य का कारण होता है जैसे घट और कपाल में देखते हैं तो कपाल अन्य द्रव्य है घट अन्य द्रव्य है तो कपाल रूपी द्रव्य घट रूपी द्रव्य का कारण बनता है व्यवहार में ऐसा देखा है द्रव्यम द्रव्य से हेतु सन्य अन्य द्रव्यम अन्य द्रव्य हेतु जो अन्य द्रव्य है अन्य द्रव्य का हेतु होगा ऐसा नियम है कि तो, भा, अन्य भावों भाव धर्मवाम नौ पद शरीरादि जितने भी धर्म है कटपड़ादि बाह्य पदार्थ जितने भी आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ कैसे हैं द्रव्य भी नहीं सिद्ध नहीं होगा इनमें और अन्य भी सिद्ध नहीं होता इसलिए ये किसी का कार्य भी नहीं बनते कारण भी नहीं बनते ये जो गड़बड़ा आदि वस्तु है किसी का कार्य नहीं हो सकते है कारण भी नहीं होते हैं क्यों तो, द्रव्य भी नहीं है वस्तु हो तो द्रव्य बने वस्तु नहीं है और अन्य भी नहीं हो सकते आत्मा से भिन्न भी नहीं हो सकते आत्मा से भिन्न भी नहीं हो सकते द्रव्य भी नहीं बन सकते इसलिए यहां कार्य का भाव नहीं हो सकता है आत्मा में और जगत में ये बोलना चाह रहे हैं टिप्पणी एक दो तीन चार द्रव्य माने कपाल आदि जैसे लोग व्यवहार में देखा है घट के लिए कपाल बोलते हैं पहले दो टुकड़ा बनाते हैं बाद में जोड़ लेते हैं घट हो जाता है तो पहले वाले टुकड़ों को कपाल बोलते हैं द्रव्य माने कपाल आदि द्रव्य से मैंने घटा देव्य अन्य द्रव्य का कारण होता है देखा है लोग अन्य मैंने घटा दी भिन्नम कपाल आदि अन्य द्रव्यम घटादी से भिन्न कपाल आदि और अन्य से मान्य कपाल आदि अन्य घटा दे कपाल आदि से अन्य जो घटाधी हैं तो उन घटादियों का अन्य अन्य का कारण द्रव्य अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य का कारण देखा है किंतु यहां पर जो संसार है जिसमें उत्पत्ति मानी जा रही उत्पन्न होना संभव है क्यों ये द्रव्यत्व तो नहीं होता द्रव्यत्व तो का अभाव है वस्तु नहीं है एक वस्तु दूसरे वस्तु का कारण होता है किंतु या ये वस्तु ही नहीं है इसलिए आत्मा से कोई उत्पन्न होना संभव नहीं कार्य भाव में ये कहा ठीक हैं अवयव द्रव्यम अवय द्रव्य से उपादान ये नैया एक आदि कहना है जो अवय रूपी द्रव्य होगा वो अवयवी रूप द्रव्य का कारण होता है उपादान कारण होता है माने संवाई कारण बोलते हैं बोलो जैसे दो टुकड़ा मिट्टी के टुकड़े जोड़ करके घट बनाते हैं तो अवयव हो गया दो तो टुकड़े पहले गुरु अवस्था घट होगा अवय दोनों जुड़ने के बाद अवय हो जाता तो अवयव द्रव्य जो होता है अवय द्रव्य का उपादान कारण माना न्यायिक भाषा में संभादान कारण हैं उपादान कारण होगा यही नियम कार्यकार अवैव गुणाश्च जो अवय के गुण है वह अवयवी के गुण के कारण बन जाते हैं असंभा कारण होते हैं अवय गुणाश्च अवय गुण समान जातीय अस... असंबाई में दृष्टा कहते हैं जैसे देखो जैसे धागा होगा अगर धागा रक्त बरला का होगा तो कप, कपड़ा भी बनेगा का। रक्तो कपड़े को तो पैदा किया है धागा ने कपड़े का संभाई कार उपादान संभाग धागा होगा और कपड़े में जो रूप आया है उसके संवाही कारण तो कपड़ा होगा उसे में पैदा होता है यशमिन कार्य उत्पादित है तत्सभा कारण वैसा है यशमिन समवेतम सत कार्य उत्पादित है कारण वैसा बोलते है तो माने ये जो कपड़ा है कपड़े में रक्त रूप पैदा होगा किंतु रक्त रूप के लिए रक्त धागा की आवश्यकता है वो जो धागा का रक्त पना अपने समान जाती है रक्त से रक्त पैदा होना है कपड़े में धागा में जो लाल पना है उस लाल पने से पैदा होगा घाट का एक कपड़े का लाल रक्तिमा तो उसका असंभाविक कारण होता है कार्य में कारण है कारण असंभा कारण ऐसा नहीं आए उन्होंने तो कहा है कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अधिकार में रहता हो रहता हुआ कारण बनता हो उसका असंभा तो दो तो यहां कारण दिखाई पड़ा है माने अवय अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का संभा कारण होता देखा है और अवयव में रहने वाले जो गुण होंगे वो अवयवी द्रव्य का गुण का असंभान होता है यही दो कारण दिखाई पड़ा है ये कहना चाहते हैं ठीक है हम ये बोल अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य से उपाधान ये देखा है लोक में अवयव द्रव्य जो होता है जैसे धागा है या अवयव है एक एक टुकड़े है ये धागा से अवय भी बनता है कपड़ा बन जाता है अरे धागा जुड़ जाते हैं तो कपड़ा पट हो जाता है पटनाम हो जाता है तो अवयव द्रव्य जो हो होगा हो अवयवी भी द्रव्य, हो हो द्रव्य का कारण होता है लोक ऐसा देखा है और अवयव गुणाश्चर धागा में जो गुण होगा लाल धागा होगा तो कपड़ा लाल बनेगा काला धागा होगा तो कपड़ा भी काला बनेगा वो जो धागा के गुण कालक, रक्तिमा है वो कपड़े के रक्तिमा को पैदा करता है उसके लिए असंभा होता है अपने समान जातीय गुण पैदा करेगा एक अवय गुणाश्च, अवय गुणेश समान जातीय शु अवय गुण समान जाती जो अपने जिस, जिस प्रकार का स्वयं होगा उसी प्रकार का रूप पैदा करायेगा असंभा दृष्टा देखा है टिप्पणी सात की टिप्पणी में कहते हैं द्रव्य ग्रहण उपलक्षण करते कारिका में द्रव्यम द्रव्य से हेतु सियात इत्यादि बोला है वहां गुण की तो चर्चा है ही नहीं तो टीकाकार ने गुण की भी चर्चा कर दी अवयव के गुण अवय गुण के कारण होते हैं कहा तो कहां से जाए वो तो उपलक्षण द्रव्य ग्रहण कारिका में जो द्रव्य ग्रहण है उपलक्षण है स्व ग्रहकत्व सदी स्व इतर ग्रहकत्व उपलक्षण से लक्षण उपलक्षण का लक्षण होता है अपना ग्रहण करता हुआ अपने से भिन्न अन्य का भी ग्रहण जो करता हो उसको उपलक्षण बोलते हैं लक्षण तो केवल अपना ही ग्रहण करेगा और उपलक्षण जो होता है स्वयं का ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करता है तो यहाँ पर द्रव्य शब्द से कहा था द्रव्य का ग्रहण करता हुआ गुण का भी ग्रहण करेगा उपलक्षण है एक अच्छा आगे कहते हैं टीका नत्मनो द्रव्य तव यह न सामाजिक कहते हैं देखो आत्मा किसी का कारण नहीं बन सकता अवयव द्रव्य जो होता है अवयवी द्रव्य का कारण होता लोक में देखा है ला मान धागा अवयव द्रव्य है उससे अवयवी जो पट रूप द्रव्य पैदा होता है तो धागा कारण बनता है कपड़े का अगर तंतु न हो तो पट नहीं बनेगा तंतु पट का कारण किंतु आत्मा कारण नहीं हो सकता ये बोला चाहते है इसलिए कोई पैदा ही नहीं होता जब आत्मा कारण बने तो जगत पैदा हो गड़बड़ आदि शरीर आदि पैदा हो आत्मा कारण नहीं बनता क्यों नहीं बनता ये कहते न एवं आत्मरो द्रव्य आत्मा द्रव्य नहीं है ये न संवाई तुम जिससे कि संभाई बन सके कारण उपादान कारण बने संभा बने उपादान कारण के लोग संभा बोलते हैं वेदांत उपादान बोलते हैं उसको जिसमें कार्य पैदा होगा वो कहते हैं उपादान कारण मिट्टी में कार्य पैदा होता है घट मिट्टी हो जाती है उपादान कारण न्याय भाषा में कारण। और दंड चक्रादि से घट बनता है दंड चक्रादि हो जाते हैं निमित्त कारण दंड चक्र में घट नहीं बनता घट बनेगा मिट्टी में मृतिका में घट बनेगा निमित्त बनते हैं दंड चक्रादि वो निमित्त कारण होते हैं और खाली मिट्टी में भी घट नहीं बनता जो मिट्टी के चूर्णों को जब संयोग करेंगे तब वो घट बनेगा मिट्टी के चूर्ण का जो संयोग होगा असंवाही कारण होगा कौन किसके लिए घट के लिए घट के, लिए? के संभाई कारण जैसे धागा कपड़ा में देखो कपड़ा के कारण ढूंढेंगे हम या तीन कारण दिखाई पड़ेंगे तीन कारण मिलकर के एक कपड़ा बनेगा ये कपड़े का संवाही कारण होगा धागा धागा में कपड़ा पैदा होता है में पैदा होता है। जिसमें होता है, है, जिसमें उत्पन्न उसको लोग कहते कहते हैं, दू कारण उपादान का। कपड़े का धागा है इससे बना है। में बना है और खाली धागा होने से भी नहीं बनता बुढ़कर साधन चाहिए पूरी बेमारी कंगी में धागा को पड़ेगा और एक तेरसाड़ी धागा सीधा और आड़ी दो प्रकार के धागा करना पड़ेगा तभी कपड़ा नाम मिलेगा जो तो सीधा धागा होते हैं उसको ये उसमें जो कंघी लगती है उसको कहते हैं तुरी और एक धागा इधर से इधर से करने वाला एक और होगा उसको कहते हैं बेमा वो निमित्त कारण है जब तक ऐसा और ऐसा नहीं करेंगे तब तक कपड़ा नहीं बनेगा धागा होने पर वो निमित्त कारण हो जाते हैं तुरी बेमादि कपड़े का निमित्त कारण होते हैं किंतु एक धागा का जो संयोग होगा वो भी कपड़े लिए कारण है जब तक धागा जुड़ेंगे नहीं तब तक कपड़ा नहीं बनेगा तो अवयव का जो संयोग है धागाओं का जो संयोग है वो पटका का कारण है ऐसा नई आई को मानते हैं अवयव का जो संयोग होगा अवयवी का असमवायी कारण होता है और जिसमें अवयवी पैदा होता है वो समवाई कारण होता है ऐसा नैयाई आदि मानते हैं उसी भाषा में बोल हैं तो एवं आत्मनो द्रव्य तो मैंने संभावित कहा इस प्रकार आत्मा में द्रव्यत्व नहीं है माने आत्मा न अवयी द्रव्य है न अवय द्रव्य है अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का संभाविक कारण होता है देखा है किंतु आत्मा अवयव नहीं है विभु व्यापक है अवय द्रव्य नहीं है ये कहा ना संभावित कहा आठ कि टीम कहा कपाल आदि वैसे कपाल आदि अवयव होते हैं दो टुकड़े होते हैं उससे गढ़ बनता है उसमें गढ़ बन जाता है अवय विद्रव्य अवयव द्रव्य से अवय भी होता है आत्मा अवय बने टुकड़े में नहीं आता है विभु है व्यापक है इसलिए किसी का भी संवाही कारण होने देखा मैंने आत्मा उपादान कारण नहीं हो सकता नद्रूपान कोचित असमवाहित्व इस प्रकार फिर तद्रूपान आत्मा के जो गुण है तद्रूपाने आत्मगुण आत्मगुण किसी का असमी कारण बनते हो ऐसा भी नहीं होता कहीं असमभा में आत्मा के गुण से कोई दूसरा गुण पैदा हो जाए जैसे धागा के गुण रक्त गुण से कपड़े का रक्त गुण पैदा होता है वो धागे के गुण को क्या मानते हैं असमायी कारण मानते किसके प्रति कपड़े के रक्त गुण के प्रति जैसा धागा होगा लाल धागा से लाल कपड़ा बनता है वो लालिमा भी कारण एक ये धागा कपड़े के रूप के लिए तो रक्त शुद्ध से रक्त पट बनता है कारण होता है तो आत्मा में जो गुण है माने आत्मा गुणाणाम जो आत्मा के गुण है वो क्वचित कहीं असमभा बनता आत्मा के गुण जो होंगे सुख दुख इच्छा आदि जो कुछ होंगे ज्ञान आदि है इच्छा आदि है उनसे कोई पैदा नहीं होगा कोई गुण पैदा नहीं होगा ये कहा अच्छा देखो आत्मा को गुण मानना भी संभव नहीं गुणी मानना भी संभव नहीं है निरूपण नहीं हो पाता गुणबु भाव आत्मा किसी का गुण हो या आत्मा में कोई गुण हो गुण वाले को गुणी बोलते हैं आत्मा गुण भी नहीं है और गुणी भी नहीं है गुण वाला भी नहीं सिद्ध करना मुश्किल होगा गुणबुणी भाव से अन्य तस्वीन जो गुण गुण भाव में अन्य तो दिखाना माने आत्मनि आत्मी दुर्वचन आत्मा में दुर्वचन मुश्किल है नहीं हो पाता है ये कहा कहा टिप्पणी नौ दस नौ भी कहते हैं आत्मीय गुणानम तद्रूपान माने आत्मिया गुणान आत्मिया, आत्मिया जो गुण होते हैं वह कहीं संभा का असंवाई का अनु होते ये होते नहीं कहा दस के टिप्पणी में कहा असंभाव माना असंभा बन सकते आत्मा के गुण में बनते माने तंतु के जो गुण थे वो तो असम कारण हो जाते हैं किसके पट के लिए आत्मा के जो गुण होंगे वह नहीं होते हैं इच्छा ज्ञान आदि जो आत्मा के गुण होते हैं वो नहीं होता इच्छा ज्ञान प्रयत्न ज्ञान इच्छा प्रयत्न आत्मा के गुण ठीक है ठीक हम कहते हैं श्लोकाक्षराणी हो जाती आगे कारिका के शब्दावली का योजना करते हैं अजम इत्यादि शब्दों से भाष्य में कहा अजम एकम आत्मतत्व स्थितम अब तक का एक तो हुआ है अजन्मा एक ही आत्म वस्तु है कोई वस्तु पैदा ही नहीं हुआ है उत्पत्ति वाला संभव नहीं किसी का भी देखा हर तरह से देखा एक अजन्मा आत्म तत्व ही वस्तु है काल्पनिक उत्पत्ति है वास्तविक उत्पत्ति किसी की भी नहीं हो सकती बहुत सारे प्रयत्न करके देखा उत्पत्ति के बारे में जीव की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति के बारे में सोचा न जीव की उत्पत्ति हो सकती है न जगत की उत्पत्ति हो सकती है काल्पनिक उत्पत्ति अलग है रज्जु में सर्प की उत्पत्ति होती है वास्तविक सर्प पैदा नहीं होता किंतु काल्पनिक उत्पत्ति को उत्पत्ति नहीं माना जाता रज्जु के सर्प वास्तव में सर्प हुआ ही नहीं अजन्मा है सर्प कहा पैदा हुआ नहीं हुआ ऐसी होता है तो अजम एकम आत्म तत्व इतितम अब तक ये निष्कर्ष हुआ है एक ही अजम्मा आत्म है ताकि कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई अजात तत्मा में यही रही कार्यकाम भाव कल्पित है आत्मा में भी कार्यकाल भाव मानते हैं लोग जो लोग मान द्वैतवादी लोग कार्यकाल भाव मानते हैं उत्पत्ति मानते हैं तहिरपी जिन लोगों के द्वारा कार्यकार कल्पते भाव की कल्पना करते हैं नहीं आत्मा कारण बन जाता है कार्य होते हैं जगह कार्य होते हैं ऐसा मानते हैं जो लोग कैसा द्रव्यम द्रव्यस्य अन्यस्य अन्य अन्य हेतु कारण से आपको पश्चिम पता कहते जो लोग कार्यकाल भाव मानते हैं देखो कार्यकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण होगा यही मानना पड़ेगा कार्यकान भाव यही होता है जैसे कपाल रूप द्रव्य घटरूप द्रव्य का कारण होता है घट रूप द्रव्य कार्य होता है कपाल से गढ़ बनता है जो लोग कार्यकार द्रव्यम द्रव्य अन्य द्रव्य से हेतु तो कारण यही मानना, मानना होगा न तो तस्वता उसी द्रव्य से वही पैदा होगा ऐसा तो नहीं हो सकता घर से घर पैदा होता है नहीं मान सकते उसी द्रव्य से वही पैदा होगा वही कार्य बने वही कार्य बने ऐसा नहीं होता और द्रव्य में कश्चे कारण जो द्रव्य से इतर होगा स्वतंत्र कारण कोई नहीं होता यद्य गुण भी कारण बनते हैं असमय कारण हो जाते हैं जैसे धागा में जो लालपना है कपड़े के लालपना का कारण है किंतु तो स्वतंत्र नहीं धागा में आश्रित होकर के कारण बनेगा स्वतंत्र धागा के रूप से कपड़े में रूप नहीं आएगा स्वतंत्र कार कारण नहीं बन सकता दूसरे में आश्रित होकर के दूसरे के माध्यम से कारण बनता है तंतु के रूप जो होगा वो तंतु में आश्रित होता है तब कारण बनेगा पट के रूप के कारण बनेगा स्वतंत्र कारण नहीं स्वतंत्र कारण द्रव्य ही होता है लोक व्यवहार में जो तो देखा है तंतु से द्रव्य है पट पैदा हो जाता है बाकी स्वतंत्र कारण कोई भी नहीं होता द्रव्य को छोड़कर तो एक कहा ना भी अद्रव्य में कश्य कारण स्वतंत्र में दृष्टम लोग द्रव्य से इतर जो होगा स्वतंत्र कारण कहीं देखा नहीं लोगों न नव्य धर्म धर्म आत्माते मानिए आत्मा को कोई द्रव्य घोषित नहीं कर सकता ये बोलना चाहते हैं आत्मा द्रव्य नहीं है वो तो सचितात्मक स्वरूप है द्रव्य नहीं होता आत्मा नव्यत्व धर्म आत्माते जितने भी जीव है इसमें द्रव्य प्रसिद्ध होना संभव नहीं है अन्य अन्य होने में सिद्ध नहीं है ना द्रव्य हो सकते हैं न अन्य हो सकते हैं किसी भी हेतु के द्वारा तो सिद्ध नहीं होगा ये ना अन्य से कारण कार्य तुम द्रव्य अन्य व्यक्ति का कार्य कारण हो द्रव्य हो अन्य हो तो अन्य का कार्य कारण होना था वो हो नहीं पाएंगे द्रव्य तो सिद्ध नहीं होगा अन्य तो सिद्ध नहीं होता है एक प्रतिबद्धा तो अद्रव्य यह द्रव्य न होने से अनन्यत् आत्मा सबके साथ अन्य है अभिन्न है आत्मा में कल्पित है सब आत्मा भिन्न होता ही नहीं है रज्जु में कल्पित जितने पदार्थ होता है उसमें रज्जु अनन्य है सब रज्जु में आश्रित है उसी प्रकार सब आत्मा ही है अन्यत्वा सब न कश्य से कार्य कार्म आत्मा, आत्मा इत्य किसी भी वस्तु का न आत्मा कार्य होगा न कार्म होगा कार्य हो का भाव रहित ऐसे सिद्ध होगा ये बताया पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं पांच में कहते हैं अन्य अपने से भिन्न कोई है ही नहीं आत्मा से भिन्न जो कोई पैदा हो या आत्मा को पैदा करे अन्य द्रव्य आने का कारण होता है आत्मा से अतिरिक्त तो वस्तु तो ही नहीं है तो आत्मा को ना पैदा करने वाला कोई है न आत्मा से पैदा होने वाला कोई है कोई इसलिए सब अजनवाई घोषित होता है ये बताया छ की टिप्पणी है छह प्रतिपद्यता कौन आत्मा आत्मा ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता का प्रतिपद्य में आत्मा लगा कहते हैं नव्य धर्मण आत्मना प्रतिपद का आत्मा आत्मा कार्य कारण भाव संभव नहीं है अब विरहित अज्व अजम एकम आत्मतत्व इति स्थितम ये जो वास्तव में कहा था अजन्मा माने क्या है कहते अजन्मा कहा था अवयव अवय विभाग से रहित को अजन्मा कहते हैं जहाँ अवयव अवयव विभाग न हो वो अजन्मा होता है माने उससे ये बना हुआ है जैसे कपड़े में अवयव अवैवी विभाग है या अजन्मा ये जन्म वाला है धागा से बना हुआ है यहाँ अवयव धागा अवयव कपड़ा है। जो अवयव और अवय विभाग से रहित जो वस्तु होगा उसको अजम कहते हैं अजन्मा कहते हैं आत्मा ऐसा है उसके कोई टुकड़ा भी नहीं है और किसी टुकड़े से बना हुआ भी नहीं अवयव अवय विभाग रहित अजत्व अजब का अर्थ एक, एक ही आय अजन्मा है, है, एक है।, एक एक है कहा एक शर्थ है अजम एकम आत्म तत्व इति स्थितम भाष्य के स्वरूप ऐसा कहा एकम माने क्या है गुणगुड़ी भाव सुनने तो हम आत्मा किसी का गुण भी नहीं है गुणी भी नहीं है गुण वाला भी नहीं है आत्मा में कोई भी गुण नहीं है हाँ। निर्गुण केवल अस् ऐसा आता है साक्षी चेता निर्गुणो केवल अस्त तो साक्षी है चेतन है निर्गुण है केवल अकेला है कोई गुण नहीं रहेगा वहां साक्षी चेता केवलो निर्गुण ऐसा स्थिति है गुणबुड़ी भाव भी नहीं हो सकता है एकत्र गुणगुड़ी भाव सुनने तुम आत्मा किसी का गुण है गुण कोई गुण आत्मा में है कोई गुण आत्मा में नहीं है ये एक अर्थ है तत् आत्म तत्व परामृश्य आगे तत्र तो तो यही रि कार्य काल्पित कहा तो तो तो मने उस आत्मा में जो कार्यकार मानते हैं किन्तु आत्मा में कार्यकार हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है द्रव्य द्रव्य का कारण होता है और द्रव्य द्रव्य के कार्य होता ऐसा देखा गया और आत्मा द्रव्य नहीं है किसी का कारण बन न कार्य बन आत्मा को द्रव्य नयायिक द्रव्य मानते हैं नौ द्रव्यों में एक द्रव्य मानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाशक कार्य दिख आत्मनाक्षी नवहिबा द्रव्य में ऐसा मानते हैं किन्तु बोलना तो ठीक है आपने द्रव्य बोला तो तेरा सिद्ध करके दिखा रहा अभी दिखाएं कि कैसे सिद्ध होगा नहीं हो सकता द्रव्य ठीक सिद्ध होते बोलना अलग बोला तो कुछ भी बोल सकते हैं तत्र कार्यकार सामान्य न्याय आ उस आत्मा में तत्र मैंने उस आत्मा में कार्यकाल भाव को दूषित करने के लिए कार्यकाल भाव होने सकता आत्मा किसी का कार्य भी नहीं आत्मा किसी का कारण भी नहीं है तो जो लोग कार्यकारण भाव मानते हैं उनके मत को दूषित करने के लिए सामान्य युक्ति बताते एक सामान्य व्यक्ति बताते सामान्य व्याप्ति क्या है ग्यारह का सामान्य माने सामान्य व्याप्ति सामान्य व्याप्ति क्या है कि सामान्य व्याप्ति यही है तेम करके कहा जो कार्यकारण भाव मानते हैं उनके यहां यही होना चाहिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण होगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य होगा ये तो कार्यकार होगा देखा है जैसे कपाल रूप द्रव्य कार्य है घट रूप द्रव्य कार्य है कार्य है कार्यकार यही मानना होगा किंतु आत्मा द्रव्य नहीं हो इसलिए न कार्य बनेगा ना कारण बनेगा ये करना चाहते है ये सामान्य अच्छा रूप आदेश द्वारा दृष्टम कहीं कहेंगे ऐसा होता है द्रव्य जो नहीं है वो भी कारण देखा है जो द्रव्य नहीं है गुण है जैसे सफेद धागा है तो उसे कैसा कपड़ा बनेगा सफेद कपड़ा बनेगा तो धागा में जो सफेद पना है वो कारण है असम्बाई कारण है किसका कपड़े का सफेद पना का कपड़ा अलग है या सफेद पना अलग है तो गुण है वो सफेद और कपड़ा द्रव्य है ऐसा मानते नहीं आए इसमें जो रक्तिमा दिख रहा है ये गुण है और कपड़ा है द्रव्य गुण निकल भी जाता है किंतु द्रव्य नहीं इसको रंग काट लगा देंगे तो निकल जाएगा ये किन्तु कपड़ा तो नहीं निकलेगा ना वो अलग चीज है वही एक ही नहीं है सफेद अलग है और कपड़ा अलग है बुरा बुड़ बड़ी भाव है ऐसा है। तो वहां भी कार्य कारण भाव देखा है जो द्रव्य नहीं वहां भी कहे तब तो कहते हैं ये स्वतंत्र नहीं हो सकता ये बात है का स्वतंत्र कार्य कारण नहीं बनता जो धागा का जो रूप है कारण बनता है कपड़े के रूप के लिए किंतु धागा में आश्रित होकर उस माध्यम से होगा स्वतंत्र कारण नहीं बनता द्रव्य स्वतंत्र कारण हो जाता है किंतु गुण नहीं होता स्वतंत्र कारण ये बोल रहे हैं अद्रव्य से है, जो द्रव्य नहीं है रूपादि गुण रूपाधे तंत्र द्वारा जो धागा आदि के माध्यम से तंत्र द्वारा पट सौल्यादो कारण कपड़े के शुक्ल पना में कारण बना हुआ है तंत्र करूप देखा है दृष्टम इत्य तो विश्लेषण विश्लेषण लगाते हैं है द्रव्य तो स्वतंत्र कार्य का महाभारी द्रव्य में जो लोग मानते हैं उनका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण बनता है तो एक रूप दूसरे रूप का कारण का बनगा स्वतंत्र कारण नहीं बन सकता दूसरे में माध्यम से हो धागा का रूप कपड़े का रूप को सीधा पैदा नहीं कर सकता धागा के माध्यम से आएगा कपड़े के रूप पैदा करेगा धागा के माध्यम से कपड़े में आएगा कपड़े के रूप पैदा करेगा होता है आगे कहते हैं टीका में अस्तुत ही द्रव्य अन्य आत्मा कार्य कारण कार्यकारणत कार चलो आत्मा द्रव्य है कोई शंका करे और अन्य भी है तो अन्य द्रव्य अन्य का कारण बन जाएगा कारण भाव कार हो जाएगा आत्मा में कारण भाव कार हो ये कहते हैं है, न कहते हैं भाषण कहा न च्रव्यत्व धर्म नाम आत्मा नाम उपये अन्य किसी भी हेतु से ये जो तो आत्माओं का द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होता आत्मा को द्रव्य सिद्ध नहीं कर सकते नहीं आई बोलते हैं द्रव्य में आत्मा को रखा है नव द्रव्य मानते हैं किंतु बोलना तो यह है मुखम अस्तित वक्त हरिता है तक कोई बोलता है जो हरड़ होती है ना सौ हाथ की होती है हरड़ खाते हैं चूसते है चो सौ की होती है दूसरा ने अरे इतना झूठ नहीं आरे ये बोलना चाहिए तो कहता है मेरा मुख है मैं बोलता हूं तुम्हें क्या आपत्ति है मुख मेरा है मैं बोल रहा हूँ आपत्ति के अशोभ की अरण होती है मुकमस्तम सता देखिए नई आयिकों का सारा ऐसा ही है सिद्ध नहीं होता खाली बोलना ही है द्रव्य बोलते नई आयिक कैसे होता है दिखाते आगे। नहीं तत्व गुणवत्व न द्रव्य तो। आत्मा को द्रव्य मानने के लिए क्या होगा देखो नैयायिको ने ही लक्षण किया है द्रव्य का लक्षण गुणवत्व क्रियावत्व द्रव्य जाति द्रव्य सामान्य लक्षण पदकृति में ऐसा कहा है द्रव्य का सामान्य लक्षण जो गुणवान होगा उस हो उस हो उसको द्रव्य कहते हैं जो जातिवान होगा उसको द्रव्य कहेंगे अथवा जो क्रियावान कर्म वाला होगा क्रिया वाला उसको द्रव्य कहेंगे यही तो, तो लक्षण है बोलना तो सर भाई कैसे तत्र गुणवत्व द्रव्य कौन न तत्र ही गुणवत्व द्रव्य आत्मा तत्व ने आत्मा नहीं उस आत्मा में गुणवान होने से द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होता क्यों निर्गुणत्वा निर्गुण सुख शु, श्रुति बोल रहे साक्षी चेता केवल निर्गुण श्रुति बोल रहे निर्गुण है आत्मा और तुम बोलते गुणवान है, है। आत्मा निर्गुण होने से गुणवान मान करके द्रव्य नहीं मान सकते नई आयुगो ने द्रव्य का सामान्य यही लक्षण दिया है सभी द्रव्य में जाने वाला गुणवत्व क्रियावत्म बा गुणवान नहीं हो सकता गुण है ही श्रुति निषेध कर रही स्त्रण से बाधित होगा ना भी संभावना अथवा संभाव तो कारण हम बात द्रव्य बोलते हैं द्रव्य माने कारण जो बनता हो वो द्रव्य है कोई भी पैदा होगा तो द्रव्य में पैदा होगा चाहे गुण पैदा हो, हो द्रव्य में होना है द्रव्य पैदा हो द्रव्य में होना है घट रूप द्रव्य पैदा होगा कपाल रूप द्रव्य द्रव्य में पैदा होगा रूप पैदा होगा घट आदि में घट में पैदा होगा द्रव्य में होगा अथवा कर्म होगा हिलना डुलना होगा किस में होगा द्रव्य में पैदा होगा ये तीनों तो पैदा होने वाले हैं द्रव्य गुण कर्म न्याय भाषा में यही है बाकी तो सामान्य नित्य है और आगे विशेष नित्य है अभाव अन्य प्रकार है समवाही नित्य है तो तीन सभी नित्य हो जाते हैं यही तीन होते हैं नित्या नित्य वाले तीन है तो कोई भी उत्पन्न होता हो तो द्रव्य समवाही कारण बनता है न्यायदि मत में तो संवाही कारण तो द्रव्य सामान्य लक्षण ये भी हो सकता है जो समवाही कारण बनता है हो, द्रव्य होता है न्यायिक वो भी नहीं होगा थात्म माने समवाहित्व है ना तथात्म संवाय होने से द्रव्यत्व मानेंगे वो भी पंथता नहीं कहते क्यों अनुन्यास प्रसंग अन्यश्रय दोष आ जाएगा समवायित्व तो सिद्ध होगा तो द्रव्यत्व तो सिद्ध होगा द्रव्यत्व तो हो तो हो तो सिद्ध होगा तो द्रव्य सिद्ध होगा संवाही बनेगा संवाही बनेगा तो द्रव्य सिद्ध होगा पहले कौन होगा अनुन्यास दोष लग जाएगा एक कहा बार टिप्पणी कहते हैं द्रव्यम ए बही समवाही न अद्रव्यम तारकी का है तार्किकों का ऐसा निर्णय है जो द्रव्य होता है वही समवाहिक कारण होता है अन्य नहीं होता है कारण द्रव्य ही बनेगा चाहे द्रव्य का हो जैसे कपड़ा एक द्रव्य है इसका समवाही कारण धागा द्रव्य ही बनेगा कपड़े का रूप हो गुण तो कहां पैदा होगा कपड़े में द्रव्य में पैदा होना संवाहिक कारण वही बनेगा ये कपड़े में जो क्रिया हो रही है उत्सपण आदि क्रिया उत्सण अपक्षेपण आकुजन प्रसारण जो भी क्रिया करो जो कर्म करो पांच प्रकार के कर्म कोई भी करो कर्म कहा पैदा हुआ पट में पैदा हुआ द्रव्य योगाई कारण ऐसे मानते नहीं आयोग तार्कों का निर्णय है कहा द्रव्यम ये संवाही कारणम न अद्रव्यम द्रव्य ही संवाही कारण होता है अद्रव्य नहीं होता गुणादी समवाही कारण नहीं मानते असंवाही कारण तो हो जाते हैं किन्तु संवाही कारण नहीं बनते तार्क का निर्णय ऐसा तार्किकों का सिद्धांत है तथा चिद्धांत के आधार पर देखते हैं संवाहि कारण बन सकता ही नहीं बन सकता द्रव्य कहते हैं द्रव्यत्व तो निश्चित है संभाव तो। संभाव तो धर्म तब पाएंगे आप संवाही कारण हो द्रव्य पहले द्रव्यत्व निश्चय हो यह द्रव्य हो तो द्रव्य संभा बनेगा तो द्रव्यत्व तो पहले निश्चित करना पड़ेगा संवाहित्व तब आएगा और समवायित्व निश्चय होगा पहले तो द्रव्यत्व सिद्ध होगा यह समवाही है निश्चित हो गया तो द्रव्य मानेंगे द्रव्य सिद्ध होगा तो संवाहित्व दिखाए कौन पहले होगा एक दूसरे में आश्रित है दोनों में हो पाता द्रव्य तो बोलना सरल है द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता है ये कहा। द्रव्यत्व कार्य निर्णय भार्य में निर्णय किया जा सकता अनुन्यास रहे है अनुन्यास अनुन्यास प्रसिद्ध है संवाहिक द्रव्य सामान लक्षण नहीं होता बोलना ही सरल है एक कहा ठीक हमें आगे बोलते हैं अस्तुतर ही द्रव्य अन्य रूपये आत्म का गुण भी हो गया आगे तत्र न ही तथा गुणवत्व न द्रव्यत्व गया आगे तो तथा कुत अन्य किसी से भेदता भी नहीं आत्मा में सबसे अभिन्न मिट्टी से मिट्टी में जो भी आप कल्पना करते हैं घटादी की कल्पना करते हैं हे तो मिट्टी है विकार हो नी सबके साथ अभिन्न है मिट्टी के बिना भाषण ही नहीं किसी का सबके साथ अन्य है आत्मा अभिन्न है इसलिए अन्यत्व भी नहीं होता कारण बनने के लिए कार्य से अन्य होना चाहिए किंतु अन्य है ही मुख्य कार्य होने कल्पना तो हो जाती है मुख्य कार्य बनना हो तो कार्य से कारण को तो अलग रहना चाहिए जैसे मिट्टी में घट पैदा होना है किंतु ऐसा भी नहीं आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो तत्व आत्मा कुटस्थित अन्यत्म किसी अन्यत्व भी भिन्नत्व भी सिद्ध नहीं आत्मा में कार्य के अनुभाव में होना चाहिए अन्यत्वी सिद्ध नहीं होता है सर्वस्व सब सब सन्मात्र सबके सब समात्र आत्ममात्र यह सब रजु में कल्पित वस्तु जितने भी है वो रजु ही है वो सारी कल्पना है कल्पना जो होती है अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है आत्ममात्र यह सारा है संसार सन्मात्रा एक रूपत्व तो एक रूपत्व तो प्र... रूप तो प्रतिभानाथ एक ही रूप सिद्ध होता है न कार्य न कारण एक ही रूप सिद्ध होता है एक में स्वयं में कार्य का विभाव नहीं होता अकेले में नहीं होता दो चाहिए तो सब कल्पित वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है तो इसलिए आत्मा किसी का कारण नहीं होता न कार्य होता है अतः न तत्र कारण कार्यत्व प्रतिपत्म सक्यम इसलिए तत्र मैने आत्मा नहीं उस आत्मा में कारणत्व तो या कार्यत्व तो का सिद्ध करना ज्ञान प्राप्त करना अशक्य है निष्पन्न हुआ कहा अतः करके बाद कहा था तो अद्रव्यप अन्य आत्मा कोई द्रव्य नहीं है द्रव्य सिद्ध होने के लिए संवाही कारण तो सिद्ध होना पड़ेगा संभा सिद्ध होगा तो द्रव्य सिद्ध होगा अनन्याश्रे तो दिखाया नहीं हो सकता है नैया मानते हैं द्रव्य है, है। किंतु सिद्ध करके बोले ना खाली बोलने से तो नहीं होगा नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्ध भगवती लक्षण प्रमाण वस्तु सिद्ध भगवती वस्तु के सिद्धि के लिए किसी वस्तु के सिद्धि के लिए या तो लक्षण देना होगा या प्रमाण देना होगा कि खाली बोलने मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं होती हम कहेंगे बद्यापुत्र अस्थि बोलेंगे अस्तित्व तो हो जाएगा नहीं होगा बोलने मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं होती लक्षण देना होगा और लक्षण वैसा चाहिए जो अभ्याप्ति, अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषो से रहित होने चाहिए वो लक्षण होता है ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो कोई लक्षण दे दिया हो गया जैसे श्रृंगित्व गोर लक्षण शेगवाली को गाय कहेंगे ठीक है ये लक्षण सही होगा क्या भैंस में भी सिंह है बगरी में भी सिंह है उसको भी गाय कहना पड़ेगा खाली बोलने से हो तो आ, ऐसा नहीं होगा अच्छा अथवा गो कबीलतु बोल देंगे जो काले काले पना है ना काला वाले हैं उनको गाय कहेंगे काली गाय को गाय कहेंगे और सफेद गाय गाय हो जाएगी फिर नहीं होगी अब भी तो अपने दोस्त लग जाएंगे अथवा गोर एक सफ बत्तर एक खुर वाले होते हैं गाय होते है। असंभव होगा कुर्द घोड़े गधे में इनके दु पूरी होती है तीनों दोषों से रही तो असाधारण धर्म हो उसको लक्षण कहते हैं ऐसे लक्षण बोलने मात्र से नहीं होगा अतिव्याप्ति अपि असंभव दोस्त प्रेसि असाधारण लक्षण लक्षण से लक्षण लक्षण लक्षन का लक्षण यह होता है इसलिए आत्मा किसी का कारण भी नहीं बनता कार्य भी बनता इसलिए सब अजन्माई है कोई पैदा नहीं हुआ इस सिद्धों का आगे कहते हैं कहते हैं ज्ञान आत्मा को ज्ञान बताया आपने ज्ञान स्वरूप आत्मा कहा ज्ञान कारण हो जाता है जब भविष्य में घट बनाने की इच्छा होगी तो उसका भीतर में भी ज्ञान हो जाता है इस आकार का बनाऊंगा ऐसा होगा तो घट कार्य हो जाएगा ज्ञान कारण हो जाएगा घट जब पैदा हो जाएगा तो घट विषय ज्ञान होगा घट कारण बन जाएगा ज्ञान कार्य बन जाएगा तो ज्ञान जो होगा आत्मा ज्ञान आत्मा और ज्ञान में तो भेद नहीं वेदांत में सत्यम ज्ञान ब्रम इत्यादि शब्द है। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो ज्ञान कारण बन जाता है आत्मा कारण बन जाता है आगामी घट के लिए घट पैदा होने के बाद में घट कारण बनेगा ज्ञान के लिए आत्मा के लिए तो कार्य काण भाव है आत्मा में ये बोलना चाहेगा पूर्वादि यह टीका हम बोलते हैं चिकित्सित कुंभ संवेदन समानतरम कुंभ संभव बनाने की इच्छा है घट की और तुम इष्टा चिकित्सित अभी करना अभी घट तैयार नहीं हुआ है भविष्य में घट बनाना है ऐसा घट बनाऊंगा करके होता है वो घट का ज्ञान पहले होता है इस प्रकार का बनाऊंगा इतना बड़ा बनाऊंगा ज्ञान होगा ना पहले दक्षा जो बनाएगा भीतर वो ज्ञान है वो ज्ञान होगा अभी घट बना नहीं है तो वो घट का भावी घट का कारण कौन बनेगा ज्ञान ज्ञान कारण होगा आत्म कारण आत्मस्वरूप ज्ञान कारण बन जाता है पूर्वी बोलता है चिक्रश कुंभ संवेदना कुंभ माने घट तो चिक्र करता हूँ चिक्र अभी किया नहीं करना बाकी है भविष्य में करेंगे घट बनाएंगे ऐसी बुद्धि में है वो तो चिक्रश कुंभ संवेदन संवेदन माने ज्ञान होता है संवेदन शब्द करता ज्ञान संवेद ज्ञान समानतर उसके अनंतर पहले ज्ञान हो गया घट का उसके पश्चात हो रहा कुंभ संभव घट बनेगा तो वो जो कार्य पैदा हो रहा है घट उसके लिए ज्ञान कारण हो गया आत्मस्वरूप ज्ञान कारण हो गया एक और सम्भूत से कर्मतया और जो घट असौ घटा सम्भूत जो पैदा हो गया घट निष्पन्न हो गया संभूत असौ घटा वो जो घट पैदा हो गया वह कर्मतया मान विषय ज्ञान का विषय है विषय होने के कारण विषय भी कारण होता है ज्ञान का घट विषय ज्ञान से क्या घट घट को घट से क्या ज्ञान होगा घट का ही ज्ञान होगा पट का ज्ञान नहीं होगा तो घट कारण बन जाता है किसके लिए उस ज्ञान के लिए किस ज्ञान के लिए घट ज्ञान के लिए घट ज्ञान के लिए कारण कौन है घट क्योंकि घट ज्ञान काल में पट का ज्ञान नहीं होता क्योंकि घट वहां पर उसका विषय बना हुआ है कार्य भी कारण बन गया ज्ञान के लिए परस्पर पर है क्यों नहीं है आत्मा में और जगत में कार्यकार करतुम निष्ठा चिकृषता आगे करना है अभी किया नहीं भविष्य में घट बनाना है उसके लिए जो योजना बनाई भीतर नक्शा कागज के नक्शा तो बाहर बनाया जाता है हम जैसे भीतर में सोचते हैं वैसे लिखते बाहर नक्शा भीतर बनाते मकान बनाना कुछ भी बनाना पहले नक्शा बनाते उसका ज्ञान पहले हमारे पास है ऐसा बनेगा इधर मुख होगा इधर ये होगा इधर होगा सब हमारे ज्ञान है उसका नक्शा जो बनाते हम भीतर तो वो ज्ञान कारण बन जाता है आगे होने वाले विषय का जिस विषय के ज्ञान हो रहा है आगे ऐसा बनाना है करेक्ट कहा ये कहा चिकित्व संवेदन समन्धर्म जो बना बनाने बनाए जाने वाले जो है उस घट के ज्ञान के अनंतर जो ज्ञान पहले होगा नक्शा बनेगा भीतर जानकारी होगी उसके पश्चात कुंभ संभव घट पैदा होगा घट बाद में बनेगा पहले नक्शा तैयार संभूत असौ वो जब जब पैदा हो गया उस स्थिति में कर्म तैयार ज्ञान का विषय होने से कर्म मान विषय ज्ञान का विषय बनेगा वो विषय होने से तो स्वसंविदम जन वो घट स्व बने घट अपने ज्ञान को पैदा करता है क्योंकि घट ज्ञान घट से ही होगा दूसरे से नहीं होगा घट ज्ञान जो होगा घट व्यक्ति से ही होगा पढ़ पढ़ के संबंध होने से घट ज्ञान नहीं होगा तो घट को पैदा करता है विषय रूप से विषय ज्ञान का कारण बनता है और ज्ञान कारण बन गया विषय का आगे होने वाले विषय का जो नक्शा रूपी ज्ञान है वो ज्ञान पूर्व ज्ञान कारण बना हुआ है और पैदा जो विषय हो जाता है तो उसका वो विषय आगे ज्ञान का कारण बन जाता है तो कार्यकार है आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो जगत कार्य और जगत से आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से जगत कार्यकार हो जाएगा ये पूर्वाधिकार जन दिदी व्यवहारोपी लोकपति ऐसा व्यवहार जो तो मानने लगे कोई यह भी सिद्ध नहीं होगा कहते सिद्धांत ऐसा व्यवहार में सिद्ध नहीं कर सकते है कश्यचिदी कहीं सिद्ध नहीं होगा क्यों विद्वत् दृष्टि अनुरोध है ना अन्यायत्वाद विवेकियों की दृष्टि में अन्याय है विवेकी की दृष्टि में ऐसे कार्य कारण भाव होता नहीं आत्मरूप ज्ञान में और जगत में विवेकी तो सब को बात करके एक ही दृष्टि में बैठे जन व्यवहार कश्य एक अनुरोध है न अन्यत्वाद विद्वत् दृष्टि के अनुरोध से क्या दिखता पड़ता है विवेक अभिन्न दिखाई पड़ता है और विषय और ज्ञान में अंतर नहीं दिखता है अभिन्न दिखाई पड़ता है तदुनत्व तो बाचारोहण वाचारोहण का शब्द इत्यादि आता है दोनों सूत्रों उस कारण से अतिरिक्त होता ही नहीं कार्य क्यों वाचारोहण मृत्यु सत्युम कहा हुआ है अनन्न अभिन्न है बोला एवं करके कहा चितिजा धर्मचितंतुला जाति प्रवती मनीषि चिजा धर्मचि न धर्मजं एवं एवं एवं प्रविशंति प्रविशंति न धर्मजं एवं वेदफला जातिशंति मनीषिणुषि इस प्रकार जब विचार करते हैं चित्तजा धर्माना न धर्मा विषय चित्तजा आत्मजा आत्मजन्य नहीं है चित्त मन ज्ञान रूप आत्मा उससे जन्य नहीं है कोई विषय नहीं अनन्य है अभिन्न है कोई विषय जन्य नहीं है चित्तम भा भी धर्म धर्मज न तो चित्तरूप जो आत्मा है विज्ञान स्वरूप आत्मा वो विषयों से पैदा हुआ ऐसा भी नहीं मान आत्मा से कोई विषय भी पैदा नहीं होता और विषयों से कोई आत्मा पैदा भी नहीं होता देखा एवं न चित्त जा चित्ता जाता चित्त जा, चित्त से पैदा होने वाले लोग चित्त बोलते हैं चित्त माना विज्ञान स्वरूप आत्मा उससे कोई वस्तु पैदा नहीं होते वह सब अभिन्न है स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति होती नहीं है भिन्न से भिन्न की उत्पत्ति होती है वो भी द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होगी क्योंकि तो आत्मा कोई द्रव्य नहीं है द्रव्य सिद्ध को नहीं सकता बोल देते नई आयोग कारणवत्तम न गुणवान है निकल सि द्रव्य के लक्षण घटता ही नहीं आत्मा नई आय बोलते द्रव्य वो तो अपने घर में जो कुछ बोले बोले यार हमारे सामने आए तो फिर सिद्ध करें कोई सिद्ध नहीं कर सकता कोई भी शास्त्र ऐसे है तारंथी शास्त्राणी जम्बू का विपिन यथा गर्जतीर तीर्ण महाशक्तिर यावत वेदांत के ऐसा तब तक सारे जितने वेदवादी शास्त्र तब तक अपने कमाई खाई कर रहे हैं गर्जना करते हैं हमारा मठ ठीक हमारा मठ का है तब तक होता है जब तक वेदांत के शनि वेदांत रूपी शेर चुपचाप बैठा हुआ है तावत गर्जांत शास्त्राणी जम्बू का विपिन यथा जैसे श्रीकाल तब तक जंगल में चिल्लाते हैं तब तक जब शेर का दहाड़ न पड़े शेर का दहाड़ पड़ते चुप हो जाएंगे बिलों में घुस जाएंगे इसी प्रकार जब तक बेलांत नहीं गरजता है तब तक ये सारे गरजते हैं द्वैतवादी है। शास्त्र तब तक है जब बेलांत गरजता है नहीं चुप हो जाते हैं उनकी बस की बात नहीं द्रव्य द्रव्य बोलते हैं आत्मा को जर सिद्ध दिखा हम पूछते हैं तुम्हारा ही लक्षण है गुणवत्म भावत्व द्रव्य सामान्य लक्षण आत्मा को निर्गुण बोल रही स्थिति उसके द्वारा बाधित है तुम्हारा लक्षण साक्षी चेता के होके पश्चर कहा से होता है गुणवान को द्रव्य बोलते गुण होता ही नहीं कहां से गुणवान होना उसने उसे कोई द्रव्य की सिद्धि होगी नहीं होती दूसरी बात संभा सिद्ध करने के लिए पहले द्रव्यत्व सिद्ध हो, हो तो संवाही कारण सिद्ध होगा संभा सिद्ध होगा तो द्रव्य सिद्ध कौन पहले होगा कहते हैं एवं न चित्त जा इस विज्ञान स्वरूप आत्मा से कोई वस्तु पैदा नहीं होती है घटपड़ादि कोई भी वस्तु पैदा नहीं होती है और चित्तम वापी न धर्म जन्म कोई घटपड़ादि वस्तु से आत्मा भी पैदा नहीं होगा विज्ञान स्वरूप आत्मा भी पैदा नहीं होता एवं हेतु भला जाति में प्रभिशंधि मानी चढ़ा गया इस प्रकार कार्यकारने कारण और फल माने कार्य कार्यकार को आजाति देखते हैं अजन्मा देखते हैं न कारण है न कार्य है अजन्मा देखते हैं कौन मनीषिणा प्रवेश भाव में प्रवेश करते हैं बुद्धिमान लोग विवेकी लोग वेदांती लोग वेदांत के जो पंडित लोग हैं विवेकी है जन्म सिद्ध नहीं होता किसी का भी तो कार्यकाल भाव सिद्ध नहीं हो पाता है आत्मा में और जगत में हेतु माने कारण फल माने कार्य कार्यकाल भाव का अजाति माने अजन्मा जन्मा को ही प्रवेश करते हैं। है कौन मनीषिहा जो मनीषी लोग आए हैं ये लोग उसी में प्रवेश करते हैं अजन्म बाद नहीं जाते आजाद बाद नहीं जाते हैं ये कहा एक और दो की टिप्पणी एवं यथा भेदा भावी न चित्त धर्मयु न परस्परम जनजनक भाव तथा कहा जैसे पूर्व में कहा था भेद का अभाव होने से पूर्व में कहा था चित्त से मारे विज्ञान से वस्तु पैदा नहीं होते कोई वस्तु से विज्ञान पैदा नहीं होता कहा था भेदाभावेद अनिन्न तो होने के कारण अभिन्न होने के कारण अभिन्न होने के कारण से चित्त और धर्म में दोनों में न परस्परम जनक जन्य भाव जनक भाव नहीं हो सकता तथा तो उसी प्रकार एवं कारण हेतु फलाजात प्रभिशंधि मनीष हेतु कार्यकान भाव में भी अजन्म प्रवेश कर अजन्म भाव में प्रवेश करते हैं कहा प्रभिशंति निष्ण निष्पन्नति निश्चय निश्चय कर लेते हैं मनीषी लोग जो बुद्धिमान होंगे मनीषी होंगे जो अपने मन को बुद्धि के द्वारा निगृहित किया होगा जिन्होंने उनको मनीषी बोलते हैं मन के, मन के के बस में नहीं चलते बुद्धि के अधीन होकर मन को रखे चलने वाले मनीषी होते हैं ऐसे मनीषी लोग ऐसे मानते हैं कहा ठीक है हमें कहते हैं यश धर्मादेश शरीरादेश आदेश कार्यकाल भागो विद्वत दृष्टिया पुरस्कार सो भी अन्य भावे न सिद्ध थी जो पहले एक निष्ठ ये खंडन कर दिया था निरस्त कर दिया था पहले यश्च धर्मादे शरीर शर, जो आत्मा है ये जीवात्मा है और शरीरादि ये पूर्व में कहा था मीमांसा का बोले थे धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है परस्पर कार्य भाव है ऐसा कहा वो पहले खंडन किया था क्या किया था हेतुर्जाए तेनादे फल चा स्वभावत आदि यहां करके इसी प्रक्रम में तेईसवें कारिका में खंडन किया था धर्माधर्म से कोई शरीर आदि पैदान हो सकते शरीरादि से धर्माधर्म में पैदान हो सकते तेईस कार्य में खंडन किया था इसी प्रक्रम धर्मादे शरीर कार्य का दृष्टिया था अज्ञानी के दृष्टि में कार्यकाण भाव है धर्म अधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म पैदा होता है शरीर होगा तो धर्म अधर्म करेगा धर्म अधर्म होगा तो आगे शरीर बनेगा ऐसा कार्यक्रण भाव दिखता है अज्ञानी के दृष्टि में कितु ज्ञानी के दृष्टि में नहीं दिखता कार्यक्रण भाव है ये कहा था पुरस्कार पहले खंडन किया था इसका ज्ञानी की दृष्टि में सो भी भाव है सिद्ध वो भी क्या है अन्य नहीं घोषित हो पाते अन्य वस्तु अन्य का कार्य क्या कारण होता है या अन्य कोई सिद्ध नहीं हुआ आत्मा से सब अभिन्न नहीं है सिद्ध हो गया इससे वो भी खंडित हो गया कोई भी सिद्ध नहीं होता कार्य कारण अभाव उसे हेतु से भी सिद्ध नहीं होता ये कहा सात की टिप्पणी में कहा सोपी निराशोपी वो जो निराश है वो भी वो खंडन जो है पूर्व में जो खंडन किया तो अन्यत्व तो अभाव है अन्यत्व तो का अभाव अन्यत्व तो रहा ही नहीं इसलिए खंडन सही हो गया पूर्व जो खंड किया वो सही हो गया एक जातिशनिष तुर्वाधम अब ईश्वर से पूर्वाधिक कथन करते हैं एक पूर्वाध कथन करते है भाष्य में एवं यथोक्त हेतुपयोग बहुत सारे हेतु दे दिया कार्य का भाव नहीं हो सकता है एक अजन्मा आत्मा ही सिद्ध किया एवं यथोक्त हेतु आत्म विज्ञान स्वरूप या चित्त शब्द का था आत्मविज्ञान स्वरूप आत्मा वही चित्त है आत्मविज्ञान स्वरूप में चित्तमी तत् चित्त धर्म उस आत्मविज्ञान स्वरूप चित्त से कोई धर्म माने कोई जीवादि या जगत आदि पैदा नहीं हो सकते धर्मा ना भी बाह्य धर्म अजम चित्तम ना भी बाह्य धर्मजम चित्तम बाह्य जो धर्म थे आत्मा से भिन्न वस्तु से कहीं चित्त माने आत्मा पैदा हुआ ऐसा नहीं ना बाह्य धर्मजम जो आत्मा से बाहर है विषय उनसे आत्म पैदा हुआ यही नहीं विज्ञान स्वरूप आवास मात्र एक है। ja. सारे के सारे कैसे हैं उसी एक आत्मा के आभाष है विज्ञान स्वरूप आत्मा के आभाष है जैसे रज्जु में जो भी कल्पना करते, है, है। करते हैं रज्जु का आभाष है सर्वधि जो हम कल्पना करते हैं वास्तविक रज्जु ही अज्ञानिक वहमा से ऐसे दिख रहे हैं इसी प्रकार यहाँ विज्ञान स्वरूप एक आत्मा ही है अज्ञानिक महिमा से जीव जगत रूप दिख रहा आत्मा का विज्ञान स्वरूप आभाष मातृत्वा सर्वधर्मा जितने भी वस्तु है संसार में सबको विज्ञान स्वरूप आत्मा का आभास है वास्तव में कोई वस्तु पैदा नहीं हुआ जैसे रज्जु में सर्पाधि जो देखते हैं वास्तव में रज्जु का आभास है वास्तव में सर्पादी नहीं है इसी प्रकार जीव जगत नाम की वस्तु पैदे एक पांच की टिप्पणी विज्ञान स्वरूपात्मा तत्प्रतिबिंबक अल्पतया त मातृत्वा के उसके प्रतिबिंब के समान है आत्मा के प्रतिबिंब के समान है तो प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त तो होता ही नहीं ऐसे सिद्ध होता है ये आगे कहते हैं भाष्य में एवं न हेतु फलम जाए थे न हेतु पैदा होगा कारण पैदा होगा न फल माने कार्य पैदा होगा कार्य का बात तो भाव हेतु माने कारण फल माने कार्य एवं हेतु हेतु फलम ये तो फलम न जाए हेतु सिर्फ फल नहीं होगा ना कि फला हेतु कारण से कार्य भी नहीं होगा कार्य से कारण भी नहीं होगा तो पूर्वादि में कहा था धर्मा धर्म से शरीर बनता है शरीर से धर्मा धर्म होता है कार्य से कारण होता है कहा था यह सिद्ध नहीं होता हेतु फल अजातिम हेतु फलाजातिम हेतु फल दोनों के जो अजाति अजन्मा है जन्म न होना यही प्रवेश अंत्यवश्यंती प्रवेश करते हैं कौन मनीषी लोग उसमें प्रवेश करते हैं मान निश्चय करते हैं आत्मा नहीं हेतु फल अभाव में प्रतिबद्ध करते हैं मनुष्य है आत्मा में कार्यकार का आत्मा में किसी का कार्य है न किसी का कारण है कोई वस्तु ही आत्मा से अतिरिक्त कार्यकार होने के लिए दो वस्तु चाहिए अन्य वस्तु अन्य वस्तु का कारण हो अन्य वस्तु कोई सिद्ध ही नहीं होता सारा कल्पना है आत्मा का आभाष है जैसे रज्जो में जो सर्प हम देखते हैं रज्जु का आवास है अज्ञान की महिमा अज्ञान से जो बनता है वस्तु नहीं होता कैसे प्राप्त करते आत्मस्वरूप से निर्विक इत्यादि हो यथोक्ता हेतु तो पूर्व में जो हेतु बोला था एवं यथोक्त हेतु में कहा था भाषा में यथोक्त हेतु क्या है कहते आत्मा स्वरूप कैसा है निर्विकारत्व तो हेतु है निर्विकारत्व तो कोई पैदा नहीं हो सकता विकृति होने से आत्मा में क्यों निर्विकार कार्य नहीं बन सकता आत्मा में कार्य बनने के लिए कार्य में विकृति होना पड़ेगा दूध का दही बनने के लिए दूध में विकृति होती है कुछ क्रिया होती है आत्मा निर्विकार है इसलिए कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता आत्मा एक हेतु है आत्मरूपस्य आत्मस्वरूप से निर्विकारत्व एक हेतु है निर्विकारत्वाद अथवा अद्रव्यत्वाद आत्मद्रव्य ने द्रव्य द्रब्य से द्रव्य की पैदा होती है देखा किन्तु आत्मद्रव्य में अद्रव्यत्वाद आत्मा से कोई पैदा नहीं हो सकता क्यों अद्रव्यवाद आत्मद्रव्य नहीं ऐसा हेतु तीसरा अप्रसिद्धत्वाद कार्य अप्रसिद्ध देखा आत्मा प्रसिद्ध नहीं देखा आत्मा न किसी का कार्य कार देखा न कार्य अप्रशिद्धवादे बताया नौ और दस की टिप्पणी नौ में आत्मस्वरूप निर्विकता इत्यादम जन्म मरणक्ता सर्वे धर्म स्वभाव जन्म धर्म आदि सारे धर्म से मुक्त है सारे के सारे स्वभाव से ऐसे ही है कोई पैदा भी नहीं होता मरण भी नाश भी नहीं होता कहा था स्वरूप से निर्विकार आत्मनिर्विकार क्यों है जन्म मरण मरणक्ता सर्वे धर्म स्वभाव होता है कहा था जन्म और मरण से रहित है सारे जीव कोई धर्म पैदा भी नहीं होते मरते नाश भी नहीं होता स्वभाव से ऐसे ही है काल्पनिक रूप से पैदा होना नाश होना ये कहा पहले तस्व्यम और दूसरी बात जो आत्म धर्म आत्मा है अद्रव्य होने से अद्रव्यम द्रव्यम अन्व द्रव्यव इत्यादि कार्य काम कहा था सिद्ध नहीं करव्य नहीं होगा अन्न्य सिद्ध कहा था वही कहा था अप्रसिद्धत्म च धर्मादे शरीरादे से अप्रसिद्ध क्या है धर्म शरीर में कार्य काम भाव असंभव हेतु तेखा नहीं पाया पूर्वादी कहा था धर्माधर्म कारण होते शरीर कार्य होता है क्यों सिद्ध नहीं हो पाया असम्भव होने से कहा था फलाद उत्पत्ति मान श्याम इत्यादि कहा था, था। मानी कार्य से उत्पन्न होने वाले कारण यदि ऐसा हो तो क्या होगा पुत्र से पिता की भी उत्पत्ति होगी करके आक्षेप किया था पुत्र से पिता की उत्पत्ति अगर वहां पर धर्माधर्म से पैदा हुआ शरीर से धर्माधर्म पैदा हो सकता हो तो पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र से पिता की उत्पत्ति हो ऐसा किया तो नहीं हो सकता, ये भी कहा था ने फलाद नेत प्रसिद्ती इत्यादि कहा था पद्यवत तोल्य न्यायन संवेदन घटादीना संवेदन मे ज्ञान और घटाद में अन्वे बाधक है इनकी बाधक है संवेदन मन ज्ञान में ज्ञान रूप आत्मेंटाद में कार्यकार का बाधो अनुसंधे भानम बोध्यम ये जानना चाहिए टिप्पण में अप्रसिद्धत्म कार्य कारण भावे भी पूर्व काल में होना चाहिए होगा उत्तर भाव ही होगा यह मानना पड़ेगा कार्यकार माना है जिसको जिसको कारण मानो वह तत्पूर्वत्व ने भी प्रसिद्ध होंगे पहले कार्य होने से पहले ही सिद्ध होना चाहिए उसको कारण को तंत्र से पट होगा तो तंतु पूर्व काल में सिद्ध होना चाहिए तब पट हो सकता है जो तम और ना बाद में होने वाला कारण कार नहीं होता पहले होना पड़ेगा उसको कार्य तो य्यो और जो कार्य जिसको मानना है वह तत्व बाद में होना चाहिए उसको न पूर्वत्व न परस्पर में कार्यकाल भाव होगा इसे पूर्वापर में कार्यकाल भाव नहीं होता एक दुखलोग चित्त धर्मयोग विज्ञान रूप आत्मा में और घटाधी में कार्यकार होता ये कहा आगे टीका में कहते हैं बाह्य धर्म घटा रहे अनात्मा कहा था ना कि बाह्य धर्मजम चित्तम कहा था बाह्य धर्म से मैंने घटादी अनात्म पदार्थ से आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं ये कहा था टीका में आगे न च धर्मसिता जीलाना चित्त सदृता धर्म से तो कहा गया जो जीव है उनका परमात्मा को लेना उनसे जन्मयुक्त जन्म मानना यह ठीक नहीं होगा सिद्धांत बोल क्यों कैसा प्रतिबिंब कल्पाना जो ये जीव है पर, परमात्मा के प्रतिबिंब के समान है जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से अतिरिक्त होता ही नहीं है तो वाद निश्चय नहीं कर सकते बिंब और प्रतिबिंब प्रतिबिंब कल बिंबूत मात्र बिंब भूत ब्रम मात्र ही है वो अतिरिक्त नहीं हो सकता है विज्ञान कहा था विज्ञान स्वरूपाभाष मात्र सर्वधर्माण कहा था टिप्पणियां ग्यारह और बारह ग्यारह में कहा धर्म शब्द नीवा विधान धर्म शब्द से घटादी को नहीं लिया जीव को लिया ये मान करके कहा वो भी नहीं बना वह नहीं ये कार्य काल्पना तो वस्तुतः प्रतिबिंबान वास्तव में प्रतिबिंब नहीं है प्रतिबिंब जैसे है उत्तराधम योजना कार्य कागज उत्तराधा था ये तो फला जाति प्रशं मनुष्य घाता एवं इत्यादि ने तो फलते हैं हेतु से फल हेतु कारण से कार्य की उत्पत्ति धर्मर तो से शरीरादि उत्पत्ति है फलादेतु तो। और कार्यशारी से धर्मर निका हेतु अजातिम हेतुजाती हेतु अजन्म प्रवती अस्वती मनिषण घर ब्रह्मविद्द लोग हैं कार्यकाल भाव उनको नहीं दिखाई पड़ता वही निश्चय करते ना है कारण तो है एक ही इस तो कहा था एक समय हो गया है ओम श्री राम देवा भद्रम पशे माक्ष ओ इंसान इंसान